महाभारत शांति पर्व एकोन सततमो त्रिशतमोध्याय श्वेत द्वीप में नारद जी को भगवान का दर्शन भगवान का वासुदेव संकर्षण आदि अपने व्यूह स्वरूपों का परिचय कराना और भविष्य में होने वाले अवतारों के कार्यों की सूचना देना और इस कथा के श्रवण पठन का महात्मा भीष्मीष्म एवं सुत स भगवान गुह्येम भी तमि दर्शियामा स नारद विश्वप्रे विष्णुजी कहते हैं इस प्रकार गुह्य तथा नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्थिति की तब उन्होंने विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया किंचितिच्चंद्राद विशुद्धात्मा किंचित् चंद्राद विशेषवान्न विषाण वर्ण कि प्रभु उनका वह कुछ चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ चंद्रमा से भी विलक्षण था कुछ अग्नि के समान दे दीप्यमान और कुछ नक्षत्रों के समान जाज्वल्यमान था सुखपत्र किचि स्फटिक सन्जन चय प्रख जातूप प्रभ क्वचे कुछ तोते के पांख के समान हरा कुछ स्फटिक मणि के समान उज्जवल, कहीं से कज्जल राशि के समान काला और कहीं से सुवर्ण के समान कांतिमान श्वेत वर्ण तथा क्वचित सुवर्ण वर्णा भो वुर्य सदृश क्वचे कहीं नवांकुर पल्लों के समान था कहीं श्वेतवर्ण दिखाई देता था कहीं सुनहरी आभा दिखाई देती थी और कहीं कहीं मणि की सी छिटक छिटक रही थी नील भैदुर्य सदस्य इंद्र नील निभ क्वचिन मयूर ग्रीव वर्ण भो मुक्ता हार निभ क्वचिन कहीं नील भैधुर्य कहीं इंद्र मणि कहीं मोर की घृभा के सदस्य वर्ण और कहीं मोती के हार की सी कांति दृष्टिगोचर होती थी एतान बहु विधान रूपे बिभ्रत सनातन सहस्रनयन स्त्रीपाण शेष सहस्रपा सहस्रोदर बाहुश्च अभ्यक्त क्वती इस प्रकार वे सनातन भगवान श्री हरि अपने रूप में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे उनके हजारों नेत्र सैकड़ों हजारों मस्तक हजारों पैर हजारों हजारोंदर और हजारों हाथ थे वे अपूर्व कांत से संपन्न थे और कहीं कहीं उनकी आकृति अभ्यक्त थी ओंकार मुदगिन्क्या सावित्री चतन्वया शेषेभ्य वक्तभ्य चतुर्वेदा गिरन् बहुन आरण्यकम जगौदेव हरिनायण वशी सबको वश में रखने वाले वे भगवान नारायण हरि एक मुख से तो ओंकार तथा उससे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करते थे एवं अन्य मुखों से चारों वेदों और उनके आरण्यक भाग का गान कर रहे थे वेदीम कमंडलुम शुभ्रान मणिनोपा नह अजिनं अजिम दंड का ज्वलिम चुतासनम धारियामास दे सौ यज्ञों के सामी उन भगवान देवेश्वर विष्णु ने उस समय अपने हाथों में यज्ञवेदी कमंडलु चमकीले मणि रत्न उपानह कुषा मृगचर्म दंड काष्ठ और प्रज्वलित अग्नि ये सब वस्तुएं ले रखी थी तम प्रसन्नम प्रसन्नात्मा नारदो दिवज सत्तव भाग्यत प्रणतो भूत वंदे परमेश्वरम उनका दर्शन करने के पश्चात प्रसन्न हुए द्विश्रेष्ठ नारद ने मौन भाव से नतमस्तक हो उन प्रसन्न हुए परमेश्वर की वंदना की देवानाम आदि मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े हुए नारद जी से देवताओं के आदि कारण अविनाशी श्रीहरि ने इस प्रकार कहा श्री भगवान वाचन एकतश्ष दीत त्रित महर्षि इमुप्राता मम दर्शन लाल सा श्री भगवान भोले से महर्षि एकत द्वित और तृत ये सब भी मेरे दर्शन की इच्छा से इस स्थान पर आए हुए थे न चम ते दृशि न च्रक्षति कशन ऋते शैकांति कश्रेष्ठा तम चैकांति को किंतु न मेरा दर्शन न प्राप्त हो सका वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर सकता तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो इसीलिए तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है ममेता श्रेष्ठा जाता धर्म गृहे दिज तम भजस्व साधय स्वयथागत विप्रवर धर्म के घर में जो अवतीर्ण हुए हैं वे नर नारायण आदि चारों भाई मेरे ही स्वरूप हैं अतः तुम सदा उनका भजन किया करो तथा जो कार्य प्राप्त हो उसका साधन करो विष्णुस्त चरम विप्र मतस्त यदि इच्छसी प्रसन्नोहम तवाद्येह विश्वमृतिहाय विश्रेष्ठ मैं अविनाशी विश्वरूप परमेश्वर आदि तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ अतः तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो वह वर मगलो नारद में तपसो देव यम सेवापत वहि दृष्टो यद् भगवान भयाम नारद जी ने कहा देव जब मैंने आप भगवान का दर्शन पा लिया तब मुझे तप यम और नियम सबका फल तत्काल ही मिल गया वर एस ममात्यंतम दृष्टस्तम सनातन भगवान महान प्रभु भगवान आप संपूर्ण विश्व के के समान निर्भय सर्वस्वरूप महान एवं सनातन प्रभु है आपका जो दर्शन हो गया यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान हैदम परमेश भू योग नारद जी कहते हैं युद्ध इस प्रकार दर्शन देकर भगवान ने दे, ब्रह्मपुत्र नारद जी से फिर कहा नारद जाओ विलंब न करो इमेन्द्रिया चंद्रवरचस एकाग्र चिंतर नये साहम विघ्नो भवे ये, ये इंद्रिय और आहार से शून्य चंद्रमा के समान कांतिमान मेरे भक्तजन एकाग्र भाव से मेरा चिंतन कर सके और इनके ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न न हो इसके लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए सिद्धा महा शे महाभागा पुराशे कांति नो भवन तमो रजो भीता संशय यहाँ निवास करने वाले ये सभी महाभाग सिद्ध हो चुके हैं ये पहले भी मेरे अनन्य भक्त रहे हैं ये तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हैं अतः निस्ंदेह मुझमें ही प्रवेश करेंगे न दृश्य चक्षुषाशसौ न स्श्य न च न घेये नथेन च विवर्जि सत्म व्रजस्तम से गुणस्त भज सर्वगतः साक्षी लोकस्या कथ्यते भूतग्राम शरीर शू नश्यसू नश्यती अजो नित शाश्वत निर्गुणो निष्कता ख्यातो कथ्यते मुक्ता निर्द्वादे ख्यादेव विज्ञेय परमात्मा सनातन जो नेत्रो से देखा नहीं जाता तथा से जिसका स्पर्श नहीं होता गंध ग्रहण करने वाली घृणेन्द्रिय जो सूंगी में नहीं आता जो रत्नेन्द्र के पहुंच से परे हैं सत्वरज और तम नामक गुण जिस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते जो सर्वव्यापी साक्षी एवं संपूर्ण जगत का आत्मा कहलाता है संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जो स्वयं नष्ट नहीं होता है जिसे अजन्मा नित्य सनातन निर्गुण और निष्कल बताया गया है जो चौबीस तत्वों से परे पच्चीसवें तत्व के रूप में विख्यात हैं जिसे अंतर्यामी पुरुष निष्क्रिय तथा ज्ञान में नेत्रों से ही देखने की बताया जाता है, जिसमें प्रवेश करके श्रेष्ठ मुक्त हो जाते हैं वही सनातन परमात्मा है उसी को वासुदेव नाम से जानना चाहिए महात्म महिमानद शुभा शुभ कर्म भी कदा चनाद उस परमात्मा देव का महात्मा और महिमात्व देखो जो शुभ शुभ कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता है सत्व यते गुणा एकता सर्वशरी विचर च और तम ये तीन गुण बताए जाते हैं जो संपूर्ण शरीरों में स्थित रहते हैं और विचरते हैं एकतान गुण सुचत्रो भुक्ते नएते निर्गुण गुणभुक्त गुण श्रेष्ठा गुणाधिक इन गुणों को क्षेत्रज्ञ स्वयं भोगता है किंतु इन गुणों के द्वारा वह क्षेत्रज भोगा नहीं जाता क्योंकि वह निर्गुण गुणों का भोक्ता, गुणों का सृष्टा तथा तो गुणों से उत्कृष्ट है जगत प्रतिष्ठा दिवर्से पृथ्वी प्रलि ज्योतिष्याप प्रलिंते ज्योतिष्वाह प्रल यह संपूर्ण जगत जिस पर प्रतिष्ठित है वह पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है जल का तेज में और तेज का वायु मिलय होता है खे प्रलयम प्रलय जाते मनस्याकाशमे वह मनो ही परम अम्भूतम तदव्यक्त प्रलयते वायु का आकाश मिलय होता है आकाश मन में विलीन होता है मन उत्कृष्ट भूत है वह अव्यक्त प्रकृति में मिलीन होता है अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मण निष्क्रिय संप्रलीये नास तस् पर ब्रह्मण अव्यक्त का निष्क्रिय पुरुष में लय होता है उस सनातन पुरुष से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है निनाश जगती भूतं साबर जंगम रमेक पुरुष वासुदेव सनातनम् संसार में उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेव को छोड़कर कोई भी चराचर भूत नित्य नहीं है पृथ्वी आपो ज्योतिष पंचम महाबली वासुदेव संपूर्ण भूतों की आत्मा है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच महाभूत है तेज समेता महात्मा न शरीर मित्र तदा न वे, वे महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण करते हैं उस अदृश्य भाव से जो शिक्रगामी चेतन उसमें प्रवेश करता है भय जीवात्मा है उत्पन्न एव भवति शरीरं तेन प्रभु न बिना धात शरीरं भवति क्विद उसका शरीर में प्रवेश करना ही उत्पन्न होना बताया जाता है वही शरीर को चेष्टाशील बनाता है वही इसके संचालन में समर्थ है कहीं भी पांचों भूतों के मिलित समुदाय के बिना कोई शरीर नहीं होता न नीवम बिना ब्रह्मण वायुचेत सजीव परिसंख्यात शेष प्रभु ब्रह्मण जीव के बिना प्राण वायु चेष्टा नहीं करती व जीव ही शेष या भगवान शकर्षण कहा गया है तस्मा सनत्कुमस्व यो लर्मण यस्में सर्वूता संचय स मन सर्वूता प्रद्युम न पिप्यते जो उसी संकर्षण अथवा जीव से उत्पन्न होकर अपने कर्म अर्थात ध्यान पूजन आदि के द्वारा सनत्कुम अर्थात जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है जिसमें समस्त प्राणी लय एवं क्षय को प्राप्त होते हैं वह संपूर्ण भूतों का मन ही प्रद्युम्न कहलाता है यह कर्ता वह अहंकार ही तर्ता परंपरा संबंध से महाभूतों का कारण तथा महातत्व का कार्य है तस्मा सर्व संभवते जगस्थावर जंगम सो निरुद्ध स ईशान व्यक्त स स सर्व कर्मसु उसे से समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वही अनुरुद्ध एवं ईशान कहलाता है वह कर्तृत्व के अभिमान रूप से संपूर्ण कर्मों में व्यक्त होता है यो वासव भगवान चैत्रज्ञो निर्गुणत्मक सजेन्द्र जीव संषण प्रभु संकर्षणा चुम भूत प्रद्युमना भगवान वासुदेव स्वरूप एवं निर्गुण स्वरूप से जाने योग्य बताए गए हैं वे ही प्रभावशाली संकर्षण रूप जीवात्मा है संकर्षण से प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ है जो मनोमय कहलाते हैं प्रद्युम्न से जो अनिरु प्रकट हुए हैं वे अहंकार और ईश्वर हैं जगत् च चैव मुझसे ही समस्त रूप जगत की उत्पत्ति होती है क्षर और अक्षर तथा असत और सत भी मुझसे ही प्रकट हुए हैं माम भुक्ता प्रवेश भवती मुक्ता भक्ता अहम ही पुरुषो गेयो निष्क्रिय पंचविशक यहाँ जो मेरे भक्त हैं वे मुझमें ही प्रवेश करके मुक्त होते हैं मैं ही पच्चीसवें तत्व निष्क्रिय पुरुष रूप से जानने योग्य हूँ निर्गुण निष्क निष्द्वन्द्व निष्परिग्रह एक तत्वया नभि के दीक्षते इक्षताेय ईशम जगत गुरु निर्गुण निष्कल द्वंदों से अतीत और परिग्रह से शून्य हूँ तुम ऐसा नम समझ लेना कि रूपवान है इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि मैं इच्छा करते ही एक ही क्षण में अदृश्य हो सकता हूँ क्योंकि मैं संपूर्ण जगत का ईश्वर और गुरु हूँ माया हैषा मैयाेष्टा जन्मा पश्यसी नार सर्वभूत गुण हीुक्तम दैव तम ज्ञात नारद तुम जो मुझे देख रहे हो इस रूप में मैंने माया रची है तुम मुझे संपूर्ण प्राणियों के गुणों से युक्त न जानो मे ही तत तत्कथित समय चतुष्टीव संय समित नम ते बुद्धिद्राभूदृष्टो जीवो वही मैंने अपने वासुदेव संकर्षण आदि चार स्वरूपों का तुम्हारे सामने बड़ी भाति वर्णन किया है मैं ही जीव नाम से प्रसिद्ध हूँ मुझमे ही जीव की स्थिति है परंतु तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं उठना चाहिए कि मैंने जीव को देखा है। ब्रह्मन् भूतग्राम शरीर ब्रह्मन् मैं सर्वव्यापी और समस्त प्राणी समुदाय का अंतरात्मा हूँ संपूर्ण भूत समुदाय और शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है सिद्धा ते महाभागा नाशे कांतिरो भवन तमोरजोभ्याम निर्मुक्ता प्रवेशंते चमे मु महाभाग श्वेत द्वीप निवासी सिद्ध हैं ये पहले मेरे अनन्य भक्त रहे हैं ये तमोगुण और रजोगुण से मुक्त हो गए हैं इसलिए मेरे भीतर प्रवेश करेंगे हिरण्य गर्भोलोकादिचतुर्वक्तृत ब्रह्मा सनातन हुत जो संपूर्ण जगत के आदि चतुर्मुख अनिर्वचनीय स्वरूप हिरण्यगर्भ एवं सनातन देवता हैं वे ब्रह्मा मेरे बहुत से कार्यों का चिंतन करने वाले हैं ललाटाच में रुद्रो देव क्रोधात्त पश्य एकादश में रुद्रां दक्षिण पार्श्व आसिता मेरे क्रोधवस्त लाट से मेरे ही रुद्र देव का प्रागट्य हुआ है देखो ये ग्यारह रुद्र मेरे दाहिने भाग में विराजमान है द्वादश तथा दितायान वाम पार्शे समिता अग्रतस्थव्य वसुनष्टौ सुरोत्तमा इसी प्रकार मेरे बाय भाग में बारह आदित्य विराज रहे हैं अग्रभाग में सुश्रेष्ठ आठ वसु विद्यम हैं इन सबको प्रत्यक्ष देखो न सत्यम चसजौ भिषज पश्य पृष्ठत सर्वान्जापति पश्य पश्य सप्तथा वेदा जत्स पश्यामृतम थधी तपान से यमानी पृथ्गभिधान मेरे भाग में भी धृष्ट करो जहाँ नासत्य और दस् ये दोनों देव वैद्य अश्विनी कुमार स्थित हैं इनके मेरे विभिन्न अंगों में समस्त प्रजापतियों सप्तर्षियों संपूर्ण वेदों सैकड़ों यज्ञों औषधियों तथा अमृत को भी देखो तप तथा नाना प्रकार के यम नियम भी यहाँ मूर्तिमान है तथा गुणमश्वर्यम एक स्तंभ मूर्तिमत श्री लक्ष्मी चीर्तिमच पृथ्वी वेदानां वेदातर पश्यमस्था देवी सरस्वती ध्रुवम च्योतिषा श्रेष्ठम पश्य नारद के चरम आठ प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ एक ही जगह साकार रूप से प्रकट हैं इन्हें देखो श्रीलक्ष्मी की पर्वतों सहित पृथ्वी तथा वेदमाता सरस्वतीदेवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं उन सबका दर्शन करो नारद ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ आकाशचारी ध्रुव दिखाई दे रहे हैं इनके ओर भी दृष्टिपात करो अम्भोधर समुद्रांश सर से मूर्तिमंत पितृगण चतुप्य सतपा सिंध तिरुमणि बादल समुद्र सरोवर और सरिताओं को भी मेरे भीतर मूर्तिमान देख लो चारों प्रकार के पितृगण भी शरीर प्रकट है इनका भी दर्शन कर लो तिरछे महान गुणा पश्यमस्या मूर्ति विभर्जिता देव कार्यादि मुनेितृकार्य विशिष्यते मेरे शरीर में स्थित हुए मूर्ति रहित इन तीन गुणों को भी गुणमान देख लो मुने देवकार्य देव कार्य से भी पितृकार्य बढ़कर है देवाना च पितृण पिता शेकोह महादि अहम है शिरा समुद्रे का समुद्रे पश्चिमोत्तरे पिवामे सुहृत भव्यम कव्यम चेन्वित एकमात्र मैं ही देवताओं और पितरों का भी पिता हूँ मैं ही हय रूप धारण करके समुद्र में वायव्य कोण की ओर रहता हूँ और विधिपूर्वक हवन किए हुए हव्य और पूर्वक समर्पित किए हुए कव्य का भी पान करता हूँ मैं श्रेष्ठ पुरा ब्रह्मां माम यज्ञ महज ततस्तस्मिन तत तस्तौ दत्तवान्न्य अनुतमान पूर्व काल में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए ब्रह्मा ने स्वयं भी पुरुष का योजन किया था इससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें उत्तम वरिदान दिए थे मत्पुत्र कलपाद लोकाध्यक्ष अहंकार च नाम परचक दयाकृता चमयाद नाति क्रंसती कशन वे वरदान इस प्रकार है ब्रह्मण तुम प्रत्येक कल्प के आदि में मेरे पुत्र रूप से उत्पन्न होगे तुम्हें लोकाध्यक्ष का पद प्राप्त होगा तुम्हारा पर्यायवाची नाम होगा अहंकार कर्ता तुम्हारी बांधी हुई मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं करेगा तम चरदो ब्रह्मण वर ईप्सूना भविष्य सुरासुरगण चुषीण नाम पितृण च महाभाग सततम संसित व्रत विविधा चूताना तुम पास भविष्य ब्रह्मण तुम वर चाहने वाले साधकों को वर देने में समर्थ होगे कठोर व्रत का पालन करने वाले महाभाग तपोधन तुम देवताओं असुरों ऋषियों पितरों तथा नाना प्रकार के प्राणियों के सदा ही होगे उपासना हो गए प्रादुर्भावगत कार्य सुनिताम अनुशास ब्रह्मण निश्चा ब्रह्मण्ड जब मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अवतार धारण करूँ उन दिनों सदा तुम मुझ पर शासन करना और पुत्र की भांति मुझे प्रत्येक कार्य में नियुक्त करना एक ब्रह्मणे मृत तेज थे अहमदत्वा बराह प्रीतो वृत्ति परमो भव नारद अमित तेजस्वी ब्रह्मा को ये तथा और भी बहुत से सुंदर वर कर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवृत्तिपरायण हो गया निर्वाण सर्वधर्माण निवृत्ति परमास्मृत स्मान नृवृत्य महापंड चरे सर्वांग निवृत समस्त कर्मों से उपरत हो जाना ही परम नृवृत्ति है अतः जो नृवृत्ति को प्राप्त हो गया है वह सभी अंगों से सुखी होकर विचरण करें विद्याम च आदित्य सम्मा कपिल हम प्राचार्य सांख्य निश्चित निश्चया सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का निश्चय करने वाले आचार्य गण मुझे ही विद्या की सहायता से युक्त सूर्यमंडल में स्थित एवं समाहित चित्त कपिल कहते हैं हिरण्यगर्भ होगवान सोहम ऋती योगशास्त्र वेद में जिनकी स्तुति की गई है वे भगवान हिरण्यगर्भ मेरे ही स्वरूप हैं ब्रह्मण योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वह योगशास्त्र प्रसिद्ध पुरुष विशेष ईश्वर भी मैं ही हूँ ये सोम व्यक्ति आगत षावी दिवशाश्वत तथो युग सहस्रां संहरष्ये जगत् पुनः पुनः इस समय मैं सनातन परमात्मा ही व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ फिर एक सहसचतु व्यतीत होने पर मैं ही इस जगत का संहार करूँगा कृवात्मस्था भूता चरा च एक विद्या साधम विहरीष्य पुनः उस समय संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपने विद्या शक्ति के साथ सूने संसार में विहार करूँगा तथो भू जो जगत सर्व करेश्या्यामी विन्ध्यम अस्मिन मूर्तेशतुर्थी या साध्य सम्य तदनंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार के सारे चराचर प्राणियों की सृष्टि करूँगा मेरी जो चार मूर्तियाँ हैं उनमें जो चौथी वासुदेव मूर्ति है उसने अविनाशी शेष को उत्पन्न किया है सही संकर्षण प्रोक्त प्रद्युमनम सौप्यजी जनत प्रद्युमनाधि निरुद्धो हम सर्गोम पुनः पुनः उस शेष को ही संकर्षण कहा गया है संकर्षण ने प्रद्युम्न को प्रकट किया है और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का आविर्भाव हुआ है वह सब मैं ही हूँ बारम्बार उत्पन्न होने वाला यह सृष्टि विस्तार मेरा ही है अनुरुद्धा तथा ब्रह्मा तन्नाभि कमलोद्भवः चराड़ी च चर। मेरी अनुरुद्ध मूर्ति से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं जिनका प्रागट्य मेरे नाभि कमल से हुआ है ब्रह्मा से समस्त चराचर भूत उत्पन्न हुए हैं एकता सृष्टि विजादे कल्पादेशु पुनः पुनः यहाँ गगना उदयास्तमन ही बार सृष्टि को मैं प्रकट करता हूँ और अंत में इसका संहार कर डालता हूँ इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो जैसे आकाश से सूर्य का उदय होता है और आकाश में ही वह अस्त होता है ये उदय अस्त के क्रम सदा चलते रहते हैं अर्थात उसी प्रकार मुझसे ही जगत की उत्पत्ति होती है और मुझ में ही उसका लय होता है यह सृष्टि और संहार का क्रम यो ही चला करता है नष्टे तथा तो बलादहम पृथ्वी सर्वभूत हितायही जैसे अमित तेजस्वी काल सूर्य के अदृश्य होने पर पुनः बलपूर्वक उसे दृष्ट पथ में ला देता है उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के हित के लिए इस पृथ्वी को समुद्र के जल से ऊपर लाता बलपूर्वकेश भावेशु तम दृष्टव्यो महाप्रभो विष्णुजी कहते हैं युधि तनंतर नारद जी ने भगवान जनार्दन से पूछा महाप्रभो किन किन स्वरूपों में आपका दर्शन और स्मरण करना चाहिए श्री भगवान उच तृणुनारद तत्व प्रादुर्भाव महामे मत्स्य कुरम वराहर सिंहस्थ बाम रामस्य राम रामस्य रामस्य कृष्ण कल्कि कलकी श्री भगवान बोले महामुनि नारद तुम मेरे अवतारों के नाम सुनो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन श्री राम बलराम श्रीकृष्ण तथा कलकीय दस अवतार हैं पूर्वम्बेटो भविष्यामे स्थापय श्याम्य हम प्रजा लोकान् वेदा धरिष्याम्यमान महाड़वे पहले मैं मत्स्य रूप से प्रकट होऊंगा और समस्त प्रजा को निर्भय अवस्था में स्थापित करूंगा महासागर में डूबते हुए लोकों और वेदों की भी रक्षा करूंगा द्वितीय कर्म रूपम मे हेमकूटनिभम सुत मंदरम धारियम भी अमृता बस मेरा दूसरा अवतार होगा कुर्म कछप उस समय मैं हेमकूट पर्वत के समान कछप रूप धारण करूंगा विश्रेठ जब देवता अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन करेंगे तब मैं अपने पीठ पर मंदराचल को धारण करूंगा मग्ना महालोरे भारा क्लांता सत्रा क्लांत सर्वांगाम नष्टा सागर भी कला आनीशाबी स्वस्थ वाराहसी रण्या क्षमधिषाभि दैते अयम बलगर्भित जिसके सारे अंग प्राणियों से भरे हुए हैं तथा जो समुद्र से घिरी हुई है वही, वही यह पृथ्वी जब भारी भार से धबकर घोर महासागर में निमग्न हो जाएगी उस समय में वारा रूप धारण करके इसे पुनः अपने स्थान पर ला ला दूंगा बल के घमन में भरे हुए हिरण्याक्ष नामक दैत्य का भद कर डालूंगा नारिहमो कृतप हिरण्यु सुनिश्याद तदनंतर देवताओं के कार्य के लिए नरसिंह रूप धारण करके यज्ञ द्वितीनंदन हिरण्य कश्यपु का संहार कर डालूंगा। विरोचनस्य बलवान बलिपुत्र महासुर अवध्य सर्वलोकारा सदैवासुरक्षसा भविष्य स शक्रम व स्वराज्या्यचन के एक बलवान पुत्र होगा जो महासुर बलि के नाम से विख्यात होगा उसे देवता असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोग भी नहीं मार सकेंगे वह इंद्र को राज्य से भ्रष्ट कर देगा परिते दे दे त्रैलोक आदित्याम द्वादश आदित्य संभव जब वह त्रिलोकी का अपहरण कर लेगा और सचीपति इंद्र युद्ध में पेट दिखाकर भाग जाएंगे उस समय में काश्यपजी के कश्यप जी के अंश और अदिति के गर्भ से बारहवा आदित्य वामन बनकर प्रकट होगा जटी गज्ञ सद श्या भवे बलिश्रेष्ठ उस समय सब लोग मेरी स्तुति करेंगे और मैं जटाधारी ब्रह्मचारी के रूप में बलि के यज्ञ मंडप में जाकर उसके उस यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा करूँगा जिसे सुनकर बली बहुत प्रसन्न होगा किम्क्षति वटो ब्रूहि याचे महासुर जब वह कहेगा कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण बताओ क्या चाहते हो तब मैं उससे महान वर की याचना करूँगा मैं उस महान असुर से कहूँगा कि तो मुझे तीन पग भूमि मात्र दे दो सन्मयी संप्रीत प्रति सिद्ध मंत्री वितं ततो राज्यं स्वस्थां सुनारद वह अपने मंत्रियों के मना करने पर भी मुझ पर प्रसन्न होने के कारण वह वर मुझे दे देगा जो ही संकल्प का जल मेरे हाथ पर आएगा त्यों ही तीन पगों से त्रिडोकी को नाप कर उसका सारा राज्य अमित तेजस्वी इंद्र को समर्पित कर दूंगा नारद इस प्रकार मैं संपूर्ण देवताओं को अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा बलिम चैब करी श्या पाताल तलवासिन दानव च बलिम श्रेष्ठम अवध्यम सर्वदत ही साथ ही संपूर्ण देवताओं के लिए अवध्य श्रेष्ठ दानव बलि को भी पाताल तल का निवासी बना दूंगा त्रेतायुगे भविष्यामी रामो भृगुकुलद्भ क्षत्रोत्दय्या्यामी समृद्ध बलवाहनम्‌ फिर त्रेतायुगे भृगुकुल भूषण के रूप में प्रकट होऊंगा और सेना तथा सवारियों से सम्पन्न क्षत्रियुल का संहार कर डालूंगा सध्यां से सुप्राप्ते त्रेताया द्वापरश अहम दासरथी रामो भविष्यामी जगतपति तदनंतर जब त्रेता और द्वापर की संध्या उपस्थित होगी उस समय तो मैं, मैं जगतपति दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूंगा त्रित्वर ही प्रजापति सुतापि त्रित नामक मुनि के साथ विश्वासघात करने के कारण एकत और द्वित ये दो प्रजापति के पुत्र ऋषि विरूप वाणरियों वानर योनि को प्राप्त होंगे तयोर्ण जाता भविष्य बनौक महाबला महावीर या शक्रतुल्य पर उन दोनों के वंथ में दो वनवासी वानर जन्म लेंगे वे महाबली महापराक्रमी और इंद्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने में समर्थ होंगे भविष्य सुर कार्य ममद्विज तथो ततो घोरम पुल कुलम हरिसे रावणम रौद्रम शगणम लोक कंटक ब्रह्मण वे देव कार्य की सिद्धि के लिए मेरे सहायक होंगे तदंतर मैं पुलस्थ कुार भयंकर राक्षस रावण को जो समस्त जगत के लिए भयावह होगा उसके गणों सहित मार डालूँगा द्वापरश कलेव संपर्यसानिके प्रादुर्भाव कंसहेत तो मथुरायां भविष्य फिर द्वापर और कलि की संधि का समय बीतते बीतते कंस का वध करने के लिए मथुरा में मेरा अवतार होगा कंसम केशिम तथा कालम अरिष्टम च महासुर चाड़ूर च महावीर वृष्टि च महाबल प्रलंबंधेुक हरिष्टम वृषो काली वशे यमुनाया महारधे गोकुले तो तत पश्चा गाभा महागिरी सप्तरात्र धरष्यामी वर्षमाड़े तो वाषभ अपक्राते तथो वर्षे गिरीधन्यवस्थित इंद्रेण सह संवाद क्या तदाज उस समय कंस केसी कालासुर महादैत्य अरिष्टासुर महापराक्रमी चारूर महाबली वृश्टिक प्रलंब देसुर तथा वृषभ रूपधारी अरिष्ट को मारकर यमुना के विशाल कुंड में स्थित कालियानाग को वश में करके गोकुल में इंद्र के वर्षा करते समय गाँवों की रक्षा के लिए महान पर्वत गोवर्धन को सात दिन रात अपने हाथ से छत्र के छत्र के भाँति धारण किए रहूँगा ब्रह्मण्ड जब वर्षा बंद हो जाएगी तब पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मैं इंद्र के साथ संवाद करूँगा त्राहम दानवान हवा सुबह देवकंटका कुशस्थलिम करे श्याम निवेश द्वारिकापुरी वह मैं बहुत से देवकंटक दानवों को मारकर कुशस्थली को, को द्वारिकापुरी के नाम से बसाऊंगा और उसी में निवास करूँगा वसानस्तत्र वही पुियार्प्र प्रियंकर नरक भौम च दानव प्राग्योतिपुर रम्यम नानाधन सामत कुशस्थलिंदमे हवा भी दानवोत्तम वहाँ रह कर देवता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर तथा पीठ नामक दानों का संहार करूँगा एवं नव प्रकार के धन धान से संपन्न जो प्राग ज्योतिषपुर नामक रमणी नगर है वहाँ दानवराज नरक का वध करके उसका सारा वैभव कुशस्थली में पहुँचा दूंगा कि किलागम चम बोचय शेह वही पुनः तत्पत्र गि शोणिता पुरा चे कदनमत गिरकिट की योनि में पड़े हुए राजा नृग का भी उद्धार करूंगा। उसी अवतार में अपने पौत्र अनिरुद्ध के निमित्त बाणासुर की राजधानी सोनितपुर में जाकर वहां की असुर सेना का महान संहार कर डालूँगा महेश्वर महासेनो बाणा प्रिय हितम म्युक्त पराजय श्याम म्यथो युक्त देवलोक नमस्कृत बाणासुर का प्रिय और हित आने वाले विश्ववंदित देवता भगवान शंकर और कार्तिके भी जब मेरे साथ युद्ध के लिए उद्यत होंगे तब उन दोनों को पराजित कर विनाशा तथा सर्वान सोभ निवासिन तदनंतर सहस्रभुजाओं से शोभित बड़े पुत्र बाणासुर को पराजित करके साल के सौभ विमान में रहने वाले समस्त योद्धाओं का विनाश कर डालूंगा यह काल यवन ख्यात ओ गर्ग तेजोत भविष्य मध्य एव दिजोत्तम गर्गाचार्य के तेज से उत्पन्न होकर शक्तिशाली बना हुआ जो काल्यवन नामक विख्यात असुर होगा उसका वध भी मेरे ही द्वारा संभव होगा धरा संदान सर्वराज विरोधन भविष्य सुर स्फीतो भूमिपालो गिरीव्रजे मम बुद्धि परस्पन्दा वध तस् भविष्य गिरिव्रज में जरासन्ध नामक एक बहुत समृद्धशाली और बलवान असुर राजा होगा जो संपूर्ण राजाओं से वैर मोल लेता फिरेगा मेरे ही बौद्धिक प्रयत्न से उसका भी वध हो सकेगा शिष्यधिश्यामी यज्ञ धर्मसु त्य वही समागते सुबल सु पृथ्व्या धर्मपुत्र के यज्ञ में भूमंडल के समस्त बलवान राजा पथारेंगे उनके बीच में मैं शिष्यपाल का वध कर डालूंगा वास्वी सुसहा ममतो भविष्य युधिष्ठिर साज्य भ्रातृ एकमात्र इंद्र कुमार अर्जुन भिरा सखा एवं सुंदर सहायक होगा मैं राजा युधिष्ठिर को उनके भाइयों सहित पुनः राज्य पद पर प्रतिष्ठित करूँगा एवं उद्युक्त क्षत्र लोक कार्यामेश्वर हो उस समय के लोग कहेंगे कि यह ईश्वर रूप नर और नारायण नामक जिसे ही एक साथ उद्यत हो लोक हित के लिए क्षत्रिय जाति का संघार कर रहे हैं कृप्वा भारवत वसुधा सर्वसावत मुख्यान द्वारका करिशे प्रलय घोरम आत्मज्ञातिविनाशनम साधु शिरोमणि पृथ्वी देवी की इच्छा के अनुसार उसका भार उतारकर कर मैं द्वारिका के समस्त यादव शिरोमणियों का नाश करके अपनी जाति का विनाश रूप घोर कर्म करूँगा श्रीकृष्ण बलभद्र प्रद्युम्न और अनुरुद्ध इन चार स्वरूपों को धारण करने वाला मैं असंख्य कर्म करके ब्रह्म जी के द्वारा सम्मानित अपने एक धाम को चला जाऊँगा हंस कुर प्रादुर्भा वराहो नार सिंहस् वाम मनोराम एव राो दशरथस्थ सात कल्कि विश्रेठ हंस कुर्म मत्स्य भराह नरसिंह वामन परशुराम दसरथ नंदन राम यदवंशी श्रीकृष्ण तथा कल्कि ये सब मेरे अवतार हैं यदा वेद श्रुति नष्टा माया प्रत्याता पुनः सवेदा सश्रुति का चर्व कृत युगे जब जब वेद श्रुति लुप्त हुई है तब तब अवतार लेकर मैंने पुनः उसे प्रकाश में ला दिया है मैंने ही पहले सत्ययुग में भेदों सहित को प्रकट किया है अतिक्रांता अतिक्रांता पुराणे से भाँ भाँ मेरे जो अवतार अब तक व्यतीत हो चुके हैं उन्हें संभवतः तुमने पुराणों में सुना होगा मेरे कई उत्तमोत्तम अवतार हो चुके हैं लोक पुनः लोककार्याण कृत्या न चेतद ब्राह्मण प्राप्त इद्र संभम दर्शनम यद्यकागत बुद्धिना वे अवतार हित के कार्य संपन्न करके पुनः अपने मूल स्वरूप में मिल गए हैं मुझमें अनन्न्य भक्ति रखने के कारण आज तुमने यहाँ जिस स्वरूप का दर्शन पाया है मेरे ऐसे स्वरूप का दर्शन अब तक ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त हो सका है एत सर्व्या भक्तिमत भविष्यम चमण साधु प्रवर तुम मुझमें भक्तिभाव रखने वाले हो इसलिए मैंने तुमसे भूत और भविष्य के सारे अवतारों का रहस्य सहित वर्णन किया है विष्णुवाच एवं स भगवान देवो विस्मृति धरो एतावधुक् वचन तुन विष्णुजी कहते हैं धारी अविनाशी भगवान नारायण देव इतनी बात कहकर वहीं पुनः हो गए महातेजा नर नारायण दृष्ट होता द्रवत तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांचित अनुग्रह पाकर न ना नारायण का दर्शन करने के लिए बज्रकाश्रम की ओर चल दिए इदम महोपनिषद चातुर्वेद समन्वित सांख्य योग कृत तेना पंचरात्रुशित नारायण मुखोदगी नारदो स्रावुन ब्रह्मण सदनता था यथात यह महान उपनिषद अर्थात ज्ञान चारों वेदों के विज्ञान से संपन्न है इसमें सांख्य और योग का सिद्धांत कूट कूट कर भरा है इसकी पांच रात्र आगम के नाम से प्रसिद्ध है साक्षात नारायण के मुख से इसका गान हुआ है तात इस विषय नारद जी ने श्वेत द्वीप में जैसा देखा और सुना था वैसा ही ब्रह्मा जी के भवन में सुनाया था युद्धा हे तदाश्चर्यभूतम हे महात्म तस्वत कि वह ब्रह्म न जानी तेज सुस्रावनार युदिष्टि ने पूछा पितामह बुद्धिमान नारायण देव का महात्म तो बड़ा ही आश्चर्यमय है क्या ब्रह्मा जी इसे नहीं जानते थे कि नारद जी के मुख से इसका श्रवण किया पितामहे तो भगवान तस्मान देवादनतर कथम थ नीया प्रभाव अभी तवच स भगवान ब्रह्म तो इन्हीं नारायण से प्रकट हुए हैं फिर वे उन महातेजस्वी नारायण का प्रभाव कैसे नहीं जानते होंगे विष्णुवाच महाकल्प सहस्त्राणी महाकल्प सता चमतेता राजेंद्र सर्गा छ प्रजाच हर्ग सदो स्मृतो ब्रह्म प्रजा सर्ग प्रभु विश्व जी ने कहा राजेंद्र अब तक सैकड़ों और हजारों महाकल्प बीत चुके हैं कितने ही सर्ग और प्रणय समाप्त हो चुके हैं सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ही प्रजा वर्ग के सृष्टिकर्ता माने गए हैं जानातिदेव प्रवरम भूयश्चात नृप परमात्मान ईशानम आत्मन सुप तथा नरेश्वर वे अपनी उत्पत्ति के कारण भूदेव प्रवर नारायण को इससे भी अधिक जानते हैं उन्हें सर्वेश्वर और परमात्मा समझते हैं ये त्वंद ब्रह्म सद सिद्धसा सगता पुराण वेद संविता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के अलावा जो दूसरे दूसरे सिद्ध समुदाय निवास करते हैं उनके लिए नारद जी ने यह वेद तुल्य पुरातन पांच रा, पांच पाँचरात्र सुनाया था तम सकाशा सूर्यस्तु श्रुवा वै भावितात्मना आत्मा अनुम श्रावयामा स वै ततःषिरा ऋषीण भावितात्मना सूर्यश्चर्मित ये पुरासरा पुरासरा तेजाकथयत सूर्य सर्व भावितात्मना पवित्र अंत करण वाले उन सिद्धों के मुख से भगवान सूर्य ने इस महात्म को सुना राजन सूर्य ने सुनकर अपने पीछे चलने वाले साठ भावितात्मा मुनियों को इसका आश्रमण कराया लोक में तपते हुए सूर्य के के आगे चलने के लिए जिन ऋषियों की सृष्टि हुई है उन भावितात्माओं को भी सूर्य देव ने भगवान की यह महिमा सुनाई थी सूर्या अनुमाम देवा श्राविता चेतम उत्तम तात सूर्य देव का अनुसरण करने वाले उन महात्मा ऋषियों ने मेरु पर्वत पर आए हुए देवताओं को वह उत्तम महात्म सुनाया था देवा नाम तो सकाशा दतः तोह श्रावया मास राजेन्द्र पितृनाम मनि सतम राजेंद्र मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण असित ने देवताओं के मुख से उस महात्म को सुनकर पितरों को सुनाया एवं परम्परा ख्यात शांतनुमाशत मम चापे पिता कथयामा शातनु इस प्रकार परम्परिया प्राप्त होकर यह उत्तम ज्ञान महाराज शांतनु को मिला तात फिर पिता शांतनु ने मुझे इसका उपदेश दिया तथो मैं आप सूर्य सुरहिर्वार्वापि पुराणम जयहृत धृतम सर्वे ते परमात्मानं पूजयते समंततः भरत नंदन पिताजी के मुख से इस प्रसंग को सुनकर मैंने अब तुमसे इसका वर्णन किया है देवताओं मुनियो अथवा जिन लोगों ने भी इस पुरातन ज्ञान को सुना है वे सभी सब और परमात्मा का पूजन करते हैं इधमाक्षा न पारंपरियागत नृप न वासुदेव भक्ता तो कथंशन नरेश्वर इस प्रकार यह ऋषि संबंधी आख्यान परम्परा से प्राप्त हुआ है जो भगवान वासुदेव का भक्त न हो उसे किसी तरह भी इसका उपदेश तुम्हें नहीं देना चाहिए आख्यान उत्तम चेदम श्रावेश मनजो भक्त सुचर भूतिता प्राप्न्याद प्राप्नुयादिरादराजन विष्णु हो कम सनातनम नरेश्वर जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यान को सुनाएगा वह भक्त मनुष्य पवित्र एवं एकाग्र होकर शीघ्र ही भगवान विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होगा मत्न्यानी राजन उपाख्यान सुतह रिवी यानी सर्वाहरी ते सारो मुद्रि राजन तुमने मुझसे जो अन्य सैकड़ों उपाख्यान सुने हैं उन सब का यह सार भाग निकाल कर तुम्हारे सामने रखा गया है राजन एवं कथा युधिष्ठिर जैसे देवताओं और असुरों ने समुद्र को मत कर उससे अमृत निकाला था उसी प्रकार प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने सारे शास्त्रों को मत कर इस अमृतमयी कथा को यहाँ प्रकाशित किया येद निश्चे तृणिहार एका भावगत एक सुत्य श्वेत महाद्वीप चंद्र प्रभो नरह सह सहसाराजिम दें प्रवेन्ना संशय जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और जो इसे सदा सुनेगा, वह भगवान के प्रति अन्य भाव को प्राप्त होकर उनके अन्य भक्तों में एकाग्र चित से अनुरक्त हो श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंच जाएगा और वह मनुष्य चंद्रमा के समान कांतिमान रूप धारण करके उन सहस्त्रों किरणों वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करेगा इसमें संशय नहीं है मुच्छेदार तथा महामादिता कथा जिज्ञासु ला भक्तो भक्त गतिमित इस कथा को आदि से ही सुनकर रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा जिज्ञासु पुरुष को इच्छा अनुसार ज्ञान प्राप्त होगा और भक्त पुरुष भक्त जनोचित गति को प्राप्त होगा तयापी सतम्राज नभ्यर्च पुरम स ही महा पिता चगत गुरु राज भी सदा ही भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे ही संपूर्ण जगत के माता पिता और गुरु हैं ब्रह्मण्य देवो भगवान प्रियताम ते सनातन युधिष्ठिर्मबाहो महा महाबुद्धिर्जनादन महाबाहो युधिष्ठि ब्राह्मण हितैसी परम बद्धमान सनातन पुरुष भगवान जनार्दन देव तुम पर सदा प्रसन्न रहे वाचन धर्मे जया भ्रातरश्चा सर्वे नारायण पराभवन वे सम्पान कहते हैं जन्मे इस उत्तम उपाख्यान को सुनकर धर्मराज राज्य और उनके सभी भाई भगवान नारायण के परम भक्त हो गए जितम भगवता तेन पुरुषेण भारत नृत्य जप्य परा भूत सरस्वती भरत नंदन वे नृत्य प्रति नाम के जप में तत्पर होकर भगवान पुरुषोत्तम की जय हो ऐसी वाणी भुला करते थे योस्माक गुरुश्रेष्ठ कृष्णदय पा नो मुनि जगौ पर जप्यम नारायण मुदीरयन जो हमारे परम गुरी मुनिमर कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास हैं वे भी परम उत्तम नारायण मंत्र का जप करते हुए निरंतर उनकी महिमा का गान करते रहते हैं गांतरिक्षा सततम क्षेरोदम अमृताशय पूजय पुनराजाश्रम व्याजी सदा ही मार्ग में अमृत नदी क्षीर सागर के तट पर जाकर देवेश्वर हरि की पूजा करने के पश्चात पुनः अपने आश्रम पर लौट आते हैं विष्णुवाचन ए तत्ते सर्व्यातम नारदोक्तमित पारंपरियागतम हे तत्पित्रे कथितम पुराण विष्णु जी कहते नारद जी का कहा हुआ यह सारा उपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया यह पूर्व परंपरा से पहले मेरे पिताजी को प्राप्त हुआ फिर पिताजी ने मुझसे कहा था संपायन सुतपुत्र बोले सोनक वै सम्पाय जी का कहा हुआ यह सारा आख्यान मैंने तुमसे कहा है जन्मेजय ने इसे सुनकर उत्तम विधि पूर्वक भगवान का यजन किया तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो सर्वे वेद विधो मुख्या नैमिशारण्यवासि सौनक महासत्रेद्योतम नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्राय सभी ऋषि प्रमुख वेद वेत्ता हैं और सभी श्रेष्ठ द्विज सौनक के इस महायज्ञ में एकत्र हुए हैं ययध सुहूत शास्तम परमेश्वरम पारंपरियागतम झे तत्पिता कथितम आप सब लोग विधिवत हमन करके उत्तम यज्ञों द्वारा उन सनातन परमेश्वर का जजन करें यह परंपरा से प्राप्त हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिता ने पहले पहल मुझसे कहा था इत महाभारत शांति परमणि बोक्ष धर्म परमि नारायणी ये एकोन चुपीशदिकिशतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण का महात्म्य विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ